तो, कर्म हनन कर्तृत्व हनन कर्मत्व कार्य कुछ आत्मा में नहीं है यही प्रकरण उसमें दिया अभिक्रिया क्यों है कि क्योंकि पृथ्वी भूत के द्वारा भी कुछ विक्रिया नहीं होता है पृथ्वी भूत विक्रिया क्यों नहीं छि क्यों नहीं होता है इसके योग्यता ही योग्य का अभाव विद्यता चाह विद्यता कारण आत मदाज्यो सानु निर्वतान प्रचलो सनातन प्रचल अच्छे अयम हर यहात्मा अच्छे छदन योजनी अयम अदाहय गहन योग्य अक्ले जल के दुर्द ग्रीलाहन योग्य अश्वस्व चुख्य निर्वगत स्थानु सर्वश स्थि और अचल चलना मर्जित सनातन नि सदा पूर्वाधम उत्तरार्ध हेतु विदेश अक्ष्य अकृद्य सत्य होने से ये नित्य है पुत्रार्धन नित्य सर्वत का नित्य हेतु पूर्वार्थ मात्र में जस्म अन्योन्न नाश हेतु भूता नहीं परस्पर भूतनाश हेतु एनम आत्मा नाश हेतु मोक्ष तस्मा मुख्य पृथ्वी जलों को जल पृथ्वी में डाला कि उसमें मिल गया कुछ जल तेज जल तेज को नष्ट कर देता है तेज की जल घुसरा देता है वायु उड़ा देता है इस प्रकार ये सब भूत परस्पर नाश के न्यून नाश हेतु नहीं परस्पर नाश के तो भूत है, नाश है, तो नाश है, तो है। का नाश करने के लिए कोई भी समर्थन उत्साह लेकिन आत्मा का नाश किसी भूत के द्वारा नहीं होता है सपना तो नित्य इसलिए नित्य होगा ठीक है निश्च्यदीना हेतु निश्वत आठ टीका निवशतु राग असाधक के अभिप्राय से परमाणु पृथ्वी जल तेज भाव का परमाणु नित्य तो नित्य का सर्वगत कैसे कहा परमाणु तो नित्य है तो सर्वगत नहीं है तो न तो नित्यत्तम परमाणु से गिरचार नित्यत्तम तथा तो सर्वगतोत्तम कैसे कहीं तो परमाणु नित्य से है कि सर्वगत साध्य नहीं तो गरीचार्य हो जाएगा जो विधेयक के अधिकारी है वो साध्य साद्धे, का साधक नहीं होगा साध्य सर्वगत का साधका नहीं होगा जैसे नैसा नहीं करना पेशा में वाहन गारना बता रहा था पहले कोई परमाणु नित्य सिद्ध ही नहीं परमाणु नित्य परमाणु सिद्ध हो तो उसने गहिचार देना तो है सर्वगत नहीं था नित्य कोई परमाणु सिद्ध ही नहीं एक ही नित्य है एकमेगा अदित्य ब्रह्म कोई भी नित्य नहीं न्याय के लोग कहते वो वास्तव नहीं विक्रिया मत आत्मस्ती चिंता सर्वगत होने पर भी आत्मा में विक्रिया शक्ति मत आत्म न्याय के लोग आत्मा को सर्वगत तो मानते हैं फिर आत्मा में बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि उत्पन्न होते गुण तो विक्रिया होती है आत्मा तो न न न नहीं विभुत अभिमते नाव सीता का अनुकल जो विभुत्व अभिमत है आकाश को जीव मानते नायक के लोग आकाश में कोई वितिया नहीं इसलिए जो दिभु है उसमें दिकिया नहीं हो सकी न तो वित्ती शक्ति में आता तुम सत्य यदि वित्तीय शक्ति हो दिया हो सीरा नहीं हो सकता वित्तीय तो सीरा नहीं तथा भी समुदाय जो स्थिरत्विग्न दिक्रिया है नहीं दीप होते स्थिर के होते दिक्रिया नहीं आज स्थिरत्व सर्वगतत्व स्थानीय सर्वगतत्व स्थान स्थान होता है ठोक स्थिर स्थानीव का ठीक है तानू का स्थानी वस्थिर सर्वतत्व स्थानु जिस स्थिर है स्थिर स्थिर अचल स्थिर होने सेनातन सनातन का कारणात कुछ निष्पन्न अभी नई किसी कारण से उत्पन्न नहीं है सत्व निश्चित कारण महासम्भ उत्पत्तिर की संभावित चिंतरत्व तो पर भी कारण तो ना से नाच होता है नाच होगा तो उत्पत्ति संभाव्य है चिरातना के करना कारण से निष्पन्न नहीं होता है आत्मनो अभिक्रय से आत्मा अविक्रिय है कहा जाए चंद्रिय निकित्व मजा आए तो मेरे पिछादी इत्यादि लोगों के द्वारा आत्मा अभिक्रियो सिद्ध हो गया सत्य एवं अभिक्रिय सत्य पुनः पुनः अभिदान यूं ही से आत्मा अभिक्रिय तो उसको तो पुनरुत् सकते इकाशन क्या ना के काम श्लोकान पौनर चोट नियम श्लोकों में बार बार आत्मा क्रिया पुनर् ऐसा आक्षेप नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए अनाशंकनीय के प्रसंग हम बचे आसंका नहीं करना है ये आक्षेप हो तो ये आक्षेप का प्रसंग कैसे पुनर्वृत्ति का प्रसंग हो तो सही प्रसंग होने चाहिए आक्षेप नहीं करना चाहिए पहले प्रसंग आखिर था उसको दिखाते तो है ये एक श्लोकन आत्मनित अभिक्रय तो उत्तम महिला न जाए तो मिले के बाद श्लोक के द्वारा आत्मा नित्य है अविक्रे कह दिया के बाद फिर उसको बार बार कहें तो पुनर्चारी दोषों होने पर भी ऐसा दोष नहीं करना चाहिए कहते टीकाने अतः तो वेदा विनाशन इत्यादि क्यों नृत्यम शेष में तो, अभी के द्वारा दिया, जो न जायत नएता दिखते हैं वेदाविनाशन निजम कथम चतुशा कंघाते अंतिक थी कर्तवनी कार्यतृध्वि थेष कथम तक पन्नोच्चाशा सामसती पुनोत्तिश् के यदे आत्म विषय किंचित श्लोका का माच्य है जो आत्म विषय का कुछ भी कहते हैं जो के नजाय जो कहा गया है उसी श्लोक पर कुछ अफलता है ही नहीं वेदाविनाशन इत्यादि श्लोक सप्तम यहाँ परामर्श है वेदाविनाशन तत्र यदेव आत्म विषय किंचित जो आत्मविशय कुछ वेदा विनाशन कहा गया पत्र सप्ताह इनके तरह किसका लेना है तो एकस्मा श्लोक साथ नजायत नियत श्लोक शब्द से अध्यय से ही न एक श्लोक तो एक किसको लेना है सब्लोक शब्दों ने नजायत नियत इत्यादि विषय देखो यद पत्र कार्यकृति वेदा विनाश में इत्यादि श्लोक वहां आपका विषय को कुछ कहा जाता है तब एकस्मा श्लोकार एक स्मारत का नजायत नियत नजाए तो निश्लोक के अर्थ से अति तो कुछ ही नहीं मेरा भी विनाश नीचे सर्वोच्च जो जो कहते हैं, है नजायत कुछ अतित ही नहीं तो पुनौती होगी तो भी पुनौती शंका नहीं जनते है न्लोके जन्म मना अभाव अभिल्य थे वेद इत्यादि पुनरापक्ष अभाव अभिलक्षते तथा कथम अर्थात का अभाव आगे पन्चं चौदह शंका करते है <kullan> यहाँ के श्लोक में जन्म वर्णाधि जन्म वर्णादि का भाव कहा गया कथम अर्थास्त्र का अभाव अर्थास्त्री तो है ही नहीं समान अर्थ है इसको आगे ले करके पौन कैसे कैसे सुनोती तस्त्र शब्द का पुनर्त्तम किंचित अर्थता मजाया तो, तो मिले थी के जरा श्लोक से जो अर्थ का आ कहीं तो शब्द से पूर्ण कहीं अर्थ से पूर्ण होती वहाँ वाविनाश नहीं अपेक्षादी अभाव कहते जो अभिक्रिय अपना निश्चयित हो जाएगा तो फिर अपेक्षा आदि की प्राप्ति ही नहीं तो फिर व्यादा अविनाश नहीं अपेक्षादी अभाव को करना सब कुछ तो सारी तो करना वो तो अर्थ से पूर्णीति होगी तो कुछ तो शब्द से पूर्ण होते है कुछ तो अर्थ से पूर्ण होते है ऐसा तो ध्यान रखना न जाए तो मेरे स्लोक जरा जो कहा गया है आगे साथ जहाज कुछ कहेंगे तो अर्थ से शब्द से पूर्ण होती है अविनाश नीचे सर हो तो सब कुछ शब्द से पूर्ण है कुछ अर्थ से पूर्ण होती है कपन तो पन्न व्यक्ति हम क्यों देना यदि शब्द से अर्थ से पूर्ण है तो पुण्यवत्ति केवल क्यों नहीं जाना पुण्य क्यों नहीं जाना मन से तक दुर्ब्वादाद शब्द निरूपये भगवान वाचद ये आत्म वस्तु दुर्ग दुखे बहुत प्रयत्न का प्रणाम आत्मवस्तुन दुर्बय से अन्यान शेख सदैव वक्त हो आत्म वस्तु का करते भगवान लाख कैसे निरूपण क्यों करते कथान संसारी नाम अव्यक्तु तत्व बुद्धि को चल का आप जो संसारी है इनके लिए अव्यक्त वस्तु आत्म शुद्ध कर गए जैसे अव्यक्त वस्तु बुद्धि का विषय हो जाए बुद्धि को चलता अपन बुद्धि के विषय बुद्धि को चल का मत संसार मूर्त है क्या कभी संसार मूल बुद्धि का विषय होने पर आत्म सत्ता निश्चय सुधार है निश्चय नहीं होता आम अपनी साक्षात का नहीं होता है तब तो से संसार निवृत्ति नहीं होता बुद्धि को चलता अपन व्यक्त वस्ती नहीं किस प्रकार बुद्धि के विषय होकर के संसार में निवृत्ति कारण हो जाए इसलिए किस प्रकार प्रसंग लेकर के शब्द अन्य शब्द ऐसी उसी वस्तु का निरूपण करते ही भगवान अति पुनः पुनः विधान भेदना वस्तु निरूपये तो भगवत बार बार विधान भेदना अलग अलग शब्द तो तो के द्वारा निरूपण करने वाले भगवान का अभिप्राय मह कथन के सही संसार अव्यक्त तत्व बुद्धि के चलता को प्राप्त हो करके संतान निर्मित के हो जाए तो बोलो गीता शास्त्र का अर्थ है अति तो ब्रह्म तत्व ही आत्मा है जिसका ज्ञान महावाक्य से सप्तम होता है महावाक्य से होता है महावाक्य अर्थ ज्ञान साक्षातकार अच्छा होने से सं की निवृति जो अज्ञान का निवर्तक होता है ज्ञान और ज्ञानिक स्वरूप महत्व कारण है उसके लिए पदार्थ सुधने के लिए प्रथम सत्य से अध्याय क्योंकि ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण इसमें एक स्वम पदार्थ एक सत्य स्व पदार्थ शोधने पदार के लिए प्रथम से अध्याय सब पदार्थ पदार्थ का शोधने के लिए आगे द्वारा अध्याय तक सप्तम से लेकर के अभी अस्सी सदस्य के जो कहा जाता है एकत्र बताने के लिए आगे अध्यावकता चल रहा है तो हम पदार्थ परिशोधन से प्रतिशतवार स्वयं पद का जो अर्थ है स्वयं पद का क्या करके लक्ष्यत् ग्रहण करना स्वयं पद जीव का अर्थ जो आत्मा है प्रत्येक वो नित्य है सर्वतृत स्थान में ये सब कहा गया अपने कर्तृत्व कार्य कर्मकृत में अविक्र सर्वगत का परिशोधना पत्र में चल जाए पत्र जैसे अध्यायी वही चले पत्र पदार्थ उसमें ही दूसरा हेतु देते हैं जो अपना है ये अव्यक्त है अव्यक्त मचित अव्यक्त मचित मिल कार्योयुच्य मिल कार्योच्यं विधिवैन तस्द गिरीन नाशोचिर्हसी नाशोचिर्हसी अजक्त मचित मिल कार्योयुच्य से तस्द गिरी तैयन अय अचि अय अयुच् अंद्रि के विषय अचिन्त चिंता का ही विषय है इंद्रिय का विषय हो तो ज्ञान होगा तो चिंतन होगा इंद्रिय का विषय से चिंता का ही विषय नहीं अकार्यवि ये जानकर के एनम एवं विधि ए ना समित करेगे चिंत अधिकारी सर्वगत जो कहा गया न अनुसूचित मार्ग से उनके पीछे जितना भैया मर जाएंगे मैं इनका मानने वाला हूँ ये जो करते तो उनके पीछे शो तो करने के लिए व्यक्तियों तो नहीं चाहिए ठीक है आत्मनो नित्यत्वाद लक्षण से वो से प्रथा च आत्मा निश्च्य है है स्वाण्य है ऐसा अभिक्र ज्ञान क्यों नहीं होता है से ज्ञान जैसे कहा गया ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता तो हो है मान तरी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अभ्यस्त होने से प्रत्यक्ष नहीं होगा किन्मान से तो निश्चय हो जाएगा आत्मा यहाँ ऐसे ज्ञान होना चाहिए इस क्या है अतएव भाषण अभ्यक्त सर्व करणा विषय का किसी इंद्र का विषय जैसे व्यज्य अभ्यक्त हो ये नक्त <coughs> नहीं होता है किसी इंद्र की तरह तो, इसलिए आत्मा अभ्यक्त है अभ्यक्तों होने से अतएव अचिन्त्य हो इसलिए अचिंत्य है अचिन्त है किसलिए अभ्यर्थ होने तदेव प्रपंच जो अतएव अचिंत्य अयम उसका ही विस्तार करते यद्य इंद्रिय गोचर वस्तु तो तिं, तिंता विषयत्व आपत जो इंद्रिय का विषय होगा इंद्रजन गायन का विषय हो जाएगा तो चिंतन का मन का विषय हो जाएगा अंत आप गोचर अचिंत्य है अनिंद्रिय गोचर तो इंद्रिय के गोचर है इंद्रिया, इंद्रिया गोचर है इंद्रिय गोचर ना इंद्रिय गोचर है अनद्रिय गोचर है अति सामान्य दुष्ट विषय तो से थी। होने पर भी सामान्य दुष्ट अनुमान के विषय हो जाएगा अनुमान जहाँ <coughs> हेतु और साध्य दोनों में कोई लिंग नहीं है सामान्य लिंग इच्छा आदि के द्वारा आत्मा का अनुमान करते इच्छा आदि गुण है और गुण द्रव्य में आश्रित होते इसलिए इच्छा आदि का हो जो आश्रित होगा वही द्रव्य आत्मा है इस आत्मा का अनुमान करते न्याय के लोग ये सामान्य दुष्ट से अनुमान थे सामान्य दुष्ट अन्य व्यक्ति को भी कहते जहाँ साध्य अन्यत्रण के द्वारा कोई करता निश्चित तो है चक्षुराधिकर्ण है जैसे की चक्षरादि इंद्रिय का भी ज्ञान होता है चक्षुरादि इंद्रिय का ज्ञान उनके फल से गुरु पर ज्ञान होता है तो उनके कर्ण का ज्ञान होगा अब कर्ण होने से कोई करता होना चाहिए आत्मा ऐसा अनुमान करते हैं तो ऐसे अनुमान का विषय हो जाएगा ऐसे के फूट से ना आत्मा लिंग अभावत नहीं होता आज सर्वत्र जो अनुमान करेंगे न्याय के लोग अनुमान करते हैं अनुमान करने के लिए लिंग व्याप्तिया जो आवश्यक है वो विशिष्ट आत्मा का ही अनुमान कर सकते हैं शोकाधिक आत्मा जो so शुद्ध निरुपाधिक आत्मा उसके साथ न कोई लिंग हेतु का संबंध है ना कोई व्याप्ति। है कुटस्त तो आत्मा है जो कूटकता निर्विकार आत्मा के साथ व्याप्ती लिंग भावार्थ व्याप्ती नहीं लिंगनिश्चित शुद्ध आत्मा अनुमान प्रमाण का विषय नहीं जो अनुमान द्वारा नायक के सिद्ध करेंगे वो विशिष्ट आत्मा है सिद्ध होता है अपना तो का निश्चय अनुवांच अविकार्य गोचर अचिन्तो अयम अचिंत्यो क्या क्या पाठ अचिन्त्यो क्या अविकार्यो यम ये पाठ चाहिए अचिन्त्यो असैव चाहिए अतएव नहीं अचिन्तों के आगे ये अचिंत्य पुनः विराम करके अधिकारी हो जम यना जनाधिकारी नटाए तो मात्मा अमिंद्र गोचर के बाद अचिंते हवा उसके बाद अभिकारी हो जम य आतंसना विकारी न चटाए मातमा ये आत्मा अविकारी है चक्र आदि के द्वारा विकारी हो जाता है एक आत्माधिकारी है ठीक है अधिकारी तो जेसरे का दृष्टान आत्मा अविकारी उसके लिए दृष्टान विकारी आत्मा न विक्रिय निरव्यता भट्टाधिपत ये अनुमान करते जयपुर का अनुमान हुआ आत्मा न विक्रियते आत्मा को पक्ष बनाया विकार अभाव साध्य निरव द्रव्यता धेती अन्य दृष्टान्त में जैसरे का दृष्टान्त है जहाँ विकार है वो सवय है निव्यवस्था चाची निर्दिया निर्व्यवस्था अभिक्रिया आत्मा निरवय है जितने विकारी सब सावे होते आत्मा निरवे इसलिए अभिक्रिय होरवय से विक्रियावत्ते का क्षति चेतुर तो साध्य मत निरवय हो थी थी। आत्मा निर्वय विक्रिया होने से क्या हानि कंकाशिक नहीं निरवय कि विक्रियात्मक उदिष्ट जैसे धूम व्यवस्था विक्रिया शंका हुई निर्दय होने पर भी विक्रिया हो जाए तो कहीं वे दिखा नहीं गया निरवय हो विक्रियात्मक ऐसा नहीं दिखा गया ये ये विक्रिया है तथा सावय सवय नीरवय तथा तो विक्रिया कहीं नहीं नहीं ही निरवय कि विक्रियात्मक दुष्ट निरवय कोई विक्रियात्मक नहीं दिखाविया जहां विक्रिया दिखते तो सावयव अथमा निरवय है ठीक है सावय से विक्रियावत्त तथा सावय से विक्रियावत्तम ये विक्रिया तथा तो सवयत्तम ही जाती है यत विक्रिया तथा तो सावतम सावयत्तम ये तत्व विक्रियात्मक द्वितीया वक्त निरवत्ता यदि द्वितीया होगी तो निरव नहीं हो सकता है यदिया हो तो निरव नवयव सीरादी तुझे विचार आपत क्षेत्र दुग्ध सवयव तस् क्रिया होती अवय बल हम से क्रिया होगी सक्रिय तार न सूचित निरव आत्मा प्रमितम, प्रमितम, प्रमितम, प्रमितम आत्मा, के का सावे सावे है, ्रमितम य स नहीं सबय सूचना सवय अभी न्यायाँ विचार होलम विचार नहीं फलित करते अविक्रियवाद अविक्रियवाद अविकार्य आत्मा से अविक्रहण से अविकार्यविकार ठीक है न आत्मयाथात्म उपदेश असत्या सौकस्तम उपक्रम व्याख्यात्म उपक्रम आत्मा का याथात्म्य सत्य स्व उपदेश आरम्भ करके कहाचार में क्या असत्याम वहाँ से आरम्भ करके उपक्रमे आरभ्य व्याख्या व्याख्यान हो गया अभी उपारण कर तस्माद एवं विदित एनम न अनुसोचित मत एवं का योत्थ प्रकार न जिसे उसे कहा तो नित्य सर्वगत इत्यादि कास्मा एनम एवं यशोत्थ प्रकार ने एनम का विजित न अनुसोचित मत तो नहीं करना चाहिए कैसे एवं विदित एवं कैसा है अध्यक्ष अचिन्त अधिकारी नि्यत्व सर्वगत्व अधिक है अचिन्त अधिकारी नित्य सर्वगते एस निर्धारित निश्चित वा तथा तो त्ञान के मुख्य ऐसे आत्मा को जानना चाहिए तस तो ज्ञान से फल होता तो ज्ञान का फल है ऐसे आत्मा को चिंतन करे इसका नाम सचिव कुमार शोक नहीं करना चाहिए शोक का अनुसरी का निश्चित निषेद प्रतिषिध्य हो गया शोकम प्रतिषिध्यम अनुशोकम एवं अभिनय की जो अनुशोक प्रश्तोक अनुशोक <Kah -kah> उसका प्रतिशत करते नुसोचित मारो प्रतिषिध्य हो अनुसोक, अनुशोक उसका अभिनय करके अभिनय करके, करके दिखाते हम सा हम एक मया हम्यंते अनुसोचित नारू एक तुम करते हो मैं इनको मानने वाला हूँ गोली मारे ऐसा शो को नहीं करना चाहिए अपना नित्य है अजय थे अचीन थे अभी क्या करना चाहिए गरीब को नहीं करना चाहिए आत्मानाग सिद्धोत्व उत्तर और स्लो का अनुभव हो फिर इसे आसन क्या है आत्मा निश्चय है ये पहले सिद्ध हो गया फिर आगे शुरू वही ही कहानी के लिए नहीं कहना चाहिए कि आसन क्या तो ना आत्मा ना आत्मानो अनिश्तम अभिदगम में इधम उत्तर अभी तक आत्मा निश्चय है ये बताया उसके कारण श्रो नहीं कहना चाहिए और जो लोग आत्मा को अनित्य मानते है बहुत भरो चार ऐसे कुछ कहते अनित कहते तो ऐसा आत्मा में अनितानु करके अनित मानो तो भी करने आत्मा में अनिश्चित करने मान करके वस्तु तो अनचय कहते अथचा वन्य से मृतम से मृत महाबाहो महाबाहो नित्यं हां शोचि तथा महाबाव अर्सी अतचा न नि्य निच्चे जातम नित्यम बात मन्य आत्मा को नित्य जातम नित्य जन्म होता है हमेशा जन्म होता है अब निश्चय मरता है जन्म मरने वाला आत्मा ऐसा मानते हो महाबाहो ऐव न अनुसोचित मन तुम इस प्रकार अहम हनता है ऐसा मैं ये हन्य स्टो करो ऐसा स्तोक नहीं करना चाहिए ठीक अन्यत्मति आत्मनो नगर न आत्म नित्य अभ्युपगम्य इद्यम आत्मनो नि शाक्यायता मत इध्य अभ्युपगम्य इदम इदम अभ्युपगम्य इध मतलब क्या है यह क्या है यह शाक्या बौद्धों का मतलोता मत बौद्धलोक मानते सब क्षणि का शून्य मानते कोई और विज्ञानवादी कहते प्रशिक्षण ज्ञान उत्पन्न होता न होता है बाजार से मानने वाले सौतांत्रिक वैवासी को भी क्षणि मानते तो कोई स्थिर वस्तु नहीं वो निष्ठे उत्पत्ति नाश प्रशिक्षण ज्ञान उत्पन्न होता न होता है तो ये हानि मानते और लोकाए तो मानते देह को ही आत्मा मानते देह से अति आत्मा है ही नहीं देह नक्ष से आत्मा नष्ट होगा उनके मत को मान कर श्रोतु अर्जुन से आत्मयातात्मी तस्वीर निर्धारण असोरमतरतरमता श्रोता है अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण तो तो उपदेष से पूरे आत्मयातात्म्य आत्म का निश्चय सर्वोत्तर सुनने पर भी तस्वीर निर्धारण करने पर भी निर्धारण निश्चय नहीं होता अभी भी कोई श्रवण करते तो निश्चय शीघ्र नहीं होता द्वोर मतोर अन्य मत अभी भगवान शांकित दो मत है एक बहुत मत एक लोकाय के मत एक निक मत मानकर शंका हुई सघर्ष निपात दो अकर्ष ये दो निकालो अफवाच आत्मा निश्चयता होने पर भी यदि ऐसा मानते वो यदि निश्चय नहीं होता है तो भी को नहीं करना चाहिए अफ अस्य अस जो श्लोक माया ऐसा मान करके साथ ऐसा जी मानो तो भी अभ्य भगवान के लिए अस्य किया एनम असत्य एनम एन उतार प्रत्यूतम आत्मा जो कम तो प्रकार से जो अभि के निश्चय है उसको तुम तो मानते हो नित्य नित्य जात कैसे से नित्यत्व उको जितने के प्रस्तुत आत्मनोद्वाभावित जो आत्मा है नित्यत्व नित्य आत्माद निर्वगतस्थन कर्तव्य जो नितस्थान अचल है सनातन है उसमें पुनर्जाभिम तो कसम्भव फिर पुनः पुनः तो जन्म होता है नित्य है तो जन्म कैसे माना होगा उसके लिए कोई प्रमाण ही नहीं जन्म होता है मरण होता है करके तो अभमान ठीक नहीं ऐसा संक्रांत करतेमान नित्य जातु लोक प्रसिद्ध प्रत्येनेक शरीर उत्पत्ति जातो जातवा मन में से जैसे के शास्त्र प्रमाण तो से निश्चय होता है नित्य किन्द्ध नहीं प्रति अनेक शरीर उत्पत्ति प्रत्येक सर्व उत्पत्ति एक सर्व उत्पन्न हो आता है से पुत्र तो जात कोई मर गया तो वो कष्ट सीता मृत प्रत्येक सर्वे उत्पन्न हो तो जात हो जात इसे लोग मानते पुत्र जात कन्या जात पुत्र जात ये उत्पन्न हुआ सर्वे की तो उत्पत्ति हुई उसी से ये आत्मा में जात जात सर्वे के साथ देहा संघाति के का पृथक विवेक नहीं होता है एकत्र भ्रम होता है से जैसे घाटो की उत्पत्ति ऐसी घाटा आकाश उत्पत्ति कहते हैं देह की उत्पत्ति तो ऐसी आत्मा की उत्पत्ति प्रसिद्ध है कि मन से मानते नित्य जात नित्य जात कैसा है पौनो पुण्य न मृत अभिनय नित्य जात होता है आप ग्रह करेंगे फिर पुनः पुनः मरते होगा तो इसी प्रकार नित्य जन्म हो तो इसी प्रकार प्रति पद विनाशम नित्य मरने से मृत दे तथा प्रति पद विनाशन सत जाते सर्व प्रति सर्विनाश होने पर नित्य हमेशा मरने से मृत मृत मृतो मुतो मर इति मरिया जाए समान को फिर भी दुख नहीं करना चाहिए ठीक है फर्क क्या ये तो चार बहुत अनुवाद अनुवाद किया गया अभी कैसे उसको मान करके अहोब महत्वपाक कौशल व्यवस्थित वो ये सब जो कहा था पदी तो और सोकस के निव का सत्म क्या जैसा मानने पर भी जो आपका उसका कोई अवकाश नहीं मत मानने पर भी अवकाश तो तो तो नहीं कहते ऐसा तो तो मानने पर भी तो तो तो तो जन्मनाश नहीं लेते हैं तो कर दिया फिर भी यदि निश्चय नहीं होता है जन्म देना समान चे तो फिर भी तथा तो भी तथा तो भावी होती आत्मा ऐसे आत्मा को मानने पर भी तुम तो वाह संबोधन करते महाबाहू महम तो बाहू बड़े बड़े बाहू है नहीं वह सोचे तुम्हारे ऐसे शो को नहीं करना चाहिए महाबाहू अच्छा लक्षण है वीरवर के लिए अजय लंबित बाहू उनसे अच्छा लक्षण है नहीं वो ऐसे शो को नहीं करना चाहिए जन्म व तो क्या है जन्म वो तो नाच जन्म जन्मो जन्मास नाशवत्त। देखो जन्म वतो ना तो अरेवत जन्म नाव नावतो जन्म जन्म ऐसा जन्म वतो जन्म आठ टिका में है अंदर तो है जन्म ऐसे पाठ भेद है जैसे इसलिए आनंद की टीका कार्य हम नहीं बताते हैं जन्मत्तो नाशो नाश नाश नाशवतो जन्म जो नाश नाशवत जन्म अवश्य जन्मगत नाश हो कहीं पार्टी जन्मगत जन्म जन्म जन्मगत जन्म नाश नाशवत नाश ऐसा रहेगा तो भी उसका अन्याय करने पड़ेगा जन्मवत नाश नाशवत जन्म इसे अवश्य भागी इसलिए टीका में दे दिया दे देखो दे एवं अर्जुन से दुक्यनारायण अनुशोक प्रकार दर्शित जो दिखता है अनुशोक अहोबत महोत्सव कर्तुक्यवस्थित उसे देखा करके तब से कर्तु अयोग्य से ऐसे शोक नहीं करना चाहिए हेतु दे जन्मगत देखो जाना चाहिए जन्म बतो नाशो नाशव से जन्म इसी हेतु अवश्य भाग जन्म वाले के लिए नाशो वाले के लिए जन्म ये तो दोनों अवश्य भाग ये इति योजना योजना अन्य बताए तो कहीं पाठ अलग प्रकार है तो आनंदी की टीका कहने अलग ऐसे अन्याय बताते तो जन्म बतो नाश हो जैसे टीका जन्म बतो नाश हो ना सवत जन्म तो ना सवत जन्म चाहा भी पाठ तो ना सवत हो जन्मचर तक जन्ना ना सवत जन्म और कहीं से पाठ नास जन्म इतनी पाठ भाष्य में जन्म ना ना तो जन्म नास पहले क्या पूछ रहा था भाष्य तो पूछ रहा था जन्म वतो जन्म नासव तो नास्य में पाठ है कहीं कहीं जन्म वतु ना सो ना सवतो जन्म ची पाठ जन्मवतु ना सो ना सवत जन्म च और भाष्य में जन्म वो जन्म ना सव तो ना सच ऐसे पाठ तो अन्य आनंद की टीका बताते हैं जन्म वतु नाथ ना हो जन्म ऐसे योजना करना है तो जैसे पाठ हो टीका ने अम्य बता दिया ऐसे चाहे जन्म वतु नाश हो जन्म वाले का दे नाश नाचवत नाच वाले का जन्म, जन्म, जन्म तो इसके हेतु अवश्य महाजे नवश्य है जन्म है नष्ट होगा नाच हो तो जन्म तो अवश्य होने वाला है उसके लिए सब क्यों करना योजना विषय है सदा शोचित तथा चती ठीक है तेरव भावित सती अणुशोक अकर्तव्य हेतुअंतर न जन्म नवश्य पर अणुशोक जो अनुकर्ता सो है ये अकर्तव्य शोक नहीं करना चाहिए लेकिन हेतु पाते हेतुअत अन्य हेतु तथा चती ध्रुवो मृत्यु जैत ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत से ध्रुव जन्म मृत से तस्मापरिहेस्परी नोचि नम शो अर्हसी जी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत से थी। थी। क्योंकि जात मृत्यु ध्रुव जन्म हुआ तो उसको मृत्यु ध्रुव है ध्रुव तस्थिर अब अवश्य होने का ध्रुवम जन्म मृत्य मृतस्य जन्म ध्रुवम मर गया जाता है तो आगे जन्म अवश्य ही होगा तो जो जिसका परिहार हो नहीं सकता है उसको पर जो परिहार हो सकता है परिहार्य न परिहार्य अपरिहार्य अपरिहार्य विषय में तत्माग न कल सोचित मार्च से होने वाला ही यदि परिहार किया जा सकता है तो सब तो करना, जिसका परिहार नहीं हो सकता है होगा ही तो उसके लिए स्वगो तो नहीं करना चाहिए अपरिहार्य परिहार्य जो विषय है उसमें सोचित मार्ग नहीं करना चाहिए नश्य जातसे जाते, जाते लब्ध जन्म न लजन्म तस् लब जन्म जिसको जन्म मिल गया जात धु मृत्यु ध्रुव का अब्य देविचार नहीं जन्म हुआ और मरण नहीं हुआ इसम सम ध्रुवका मृत्यु गणित मरण ध्रुव जन्म मुकस्थ और मुख्य जन्म ध्रुव मर जाता है तो आगे फिर जन्म ग्रहण करेगा तस्त अपरिहार्य वरण लक्षण अर्थ ये अर्थ अपरिहार्य परिहार के योग्य नहीं होना जन्म मरण लक्षण जन्म च मरण तो जन्म मरण लक्षण ये अर्थ से अर्थ जन्म मरण लक्षण लक्षण का स्वरूप जन्म मरण स्वरूप जो विषय अर्थ है अपरिहार्य उसका परिहार कोई नहीं कर सकता है तस्वीर अपरिहार्य अर्थे न तो शोचित महर्षि जो परिहार की युग्य नहीं अपरिहार्य इसी विषय में शो का नहीं कहना चाहिए आत्मा उचित अनुशोक आयोज्य से भी उद्देश्य करके श्रोक तो करना नहीं चाहिए अयोग्य ठीक है नाश तो तो नहीं होता है और यदि जन्म नाश वाला मानेंगे श्रोत होता है अपरिहार भूत संघात भूतानी दृश्य जो भूत है जीव भूत संघातम हो पांच भूत संघात सब इंद्र वर्ण को बना इनका जो नाश होता है उसको उद्देश्य करके सबसे कर्तव्य तुम को करना है और जो भूत बनना संघात बना शरीर इस की उत्पत्ति नाश से सर्वे के नाश होता है तो जैसा कि के अगर समय हो जाता है उसको उद्देश्य करके मौका ना चाहिए ऐसा संसारण से करतेण संघाटात्मक अति भूतानी शिष्य सो को कार्य कारण कारण है कारण कार्य कारण चाहिए कहा नहीं आशिता नहीं कारण है इंद्रिय कार्य शरीर कर्ण हो गया इंद्र सर्व इंद्रिय का संघात समूह है देह क्या है शरीर इंद्रिय का संघात सर्व इंद्रिय नहीं, जो भूत है, सर्व इंद्रिय का संघात बना, उनको उद्देश्य करके शो कर को न करके शो नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए कैसे ठीक है समान श्लोक स्पष्ट हेतु क्यों शो नहीं करना चाहे उसके लिए हेतु आगे का श्लोक जता है अव्यक्ता दीन भूता व्यक्त मध्या अव्यक्त भूतानि तक काूता अभ्यक्तम आदि ये भूताना तानी भूताक्ता भूतों का आदि में अभ्यक्त है अदर्स नर्शन नहीं होता है जस् मध्यान जस्तम मध्यम ये भूतानाध्यान मध्य में व्यक्त तो निजन निजन हो जाते हैं जन्म के पहला अभ्यक्त जब जन्म होता है तो देहादी संघातों पर व्यक्त हो जाते हैं और जब मर जाते हैं अध्यक्षम अबतम निधन पर है मृत्यु होगी फिर अगस्त मर जाते हैं पहले भी अभ्यता बीच में दिखता है फिर आगे में हो जाए ऐसे भूतों का क्षेत्र पहले नहीं आगे भी नहीं रह बीच में दिखता है तब तो कहा तो तो है ही आगे पहला देता बीच में कहीं दिखाई अंधर वो कहीं दिखता है अच्छा देखने देखने में पड़ेगा फिर बाद में नष्ट हो गया अगर जी ने सर्क दिखता है तो आगे देखा जी सर्क नष्ट हो गया सपने में बहुत कुछ दिखता है आगे नष्ट हो जाता है पहले नहीं था आगे जो नहीं बीच में कुछ दिखता है तो आधा बनते ना वर्तमान में दिखाते पहले नहीं अंतर्गण के बीच में दिखता है तो वास्तव में नहीं है नहीं होकर दिखता है जो है तो उसके लिए क्या शोक करना है नहीं। तो अभलब्धि अभ्य समय का केवल शक्ति से दिखा है उपलब्ध है ज्ञान अनुपलब्ध है ज्ञान ज्ञान नहीं होना आधी रेशान बुताना बूतों के आधी पहले अध्यक्ष अदर्श में दिखता नहीं पुत्र मित्राधिकार्य कर्ण संघातात्म का नाम भूत कौन है भूता नाम भूत कौन भूते मित्रादि कार्य कौन संघातात्मक अपना पुत्र मित्र पिता जितने कर्ण हे इंद्रिय संघाटात्मा अभ्यता भूता ने राग उत्पत्ति उत्पत्ति के पहले भूत अभ्यंत दिखते नहीं ज्ञान ठीक क्ष मात्र व्यावृत्ति व्यावृत्ति अध्यक्षता था अध्यक्ष अध्यक्ष चक्षुष दर्शन होता है साक्षिस्व दर्शन मात्र की ज्यावृति करना दर्शन मात्र दिया व्यावृत्ति साक्षिस्व दर्शन की व्यावृत्ति विसर्जन ऐसी शंका होगी इसकी ज्यावृति करते नहीं चाक्षण की नहीं किसी भी ज्ञान में उपलब्धि नहीं होगी इसलिए अध्यक्ष का अर्थ करते हैं अनुक नहीं यथोक संघात रूपी भूता उत्पत्ति उपलब्य जो संघाते है सर्वेन्द्र संघात उत्पत्ति के पहले नहीं उपलब्य उपलब्ध नहीं होते तेनाली तथा जोदेश भाजी कितरे भूतों को अव्यस्त आधीनिका उपलब्ध नहीं होते उपदेश भांगी उपदेश भजनते उपदेश भांगी उपदेश भाग उपदेश भाजी उपदेश भांगी अभ्यक्ता चिंतन मध्य यदेश व्यक्त और व्यक्त मध्या उत्पन्ना उत्पन्न होने के बाद मरने के पहले मरण हो जाते। पैसे अव्यक्ता जान मरने के बाद अध्यक्ष हो जाते हैं पुनर्ध्य अध्यक्ष मरण होने पर अदर्शन हो जाते हैं अध्यक्ष निधन मरने पर अध्यक्ष हो जाते हैं ठीक है उत्पत्ति मरना चतुर्भम उत्पत्ति के बाद मरने के पहले ये ऐसा मध्य व्यावहारिकम सत्तम मध्यम ये यही सत्य व्यावहारी के सत्य कारण जिसकी उत्तर होती है आगे नाथ होता है पहले आदर्शन आगे भी होगा बीच में लिखता है तो व्यवहार होता है इसलिए व्यावहारिक वास्तव तो नहीं एक व्यक्तमी व्यक्त था गया जन्मानुसारिकम यहाँ जिला में जन्मानुसारिकय से उत्तम तात्पर्या का मारा विधय भी जन्म कम था जिस जन्म विभय हो गए मरनाज उदम अब्दुल जो जन्म के पहले अभ्य मरने के आगे बाद जन्म अनुसार जन्म मिट्टी से तो प्रलय होता थे मिट्टी से पुनः मिट्टी में अलय हो जाता अब्दुल सचाया था बीच में दिखता है फिर अब्य हो जाता उसके अर्थ पौराणिक सम्मति न पौराणिकों की सम्मति पुराण महाभारती ने कहा गया अदर्शनाध आप देव अदर्शारिदर्शन पहले अनुपलब्धता अभ्यता उसे देव दिखने लगा पुनः दर्शन हो फिर जब मर जाता है दर्शन हो गया पहले दर्शन था दर्शन हो गया नशु तव न कश्य कम वो असु तव न वो तुम्हारा नहीं ना नत उसका तुम भी नहीं हो पैजा देता हो तो उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं पिता पुत्र पुत्र संबंध है जितने दर्शन से आजादर्शन तो जाए न तुमने उसका हो न तुम्हारा वो कोई संबंध नहीं परिदेवना व्यस्त क्यों शोक का परिदे बना का परिजे बना श्लोक मैं क्या तो त्रोवा प्रलाप क्या प्रभाप ठीक है ठीका पत्र अर्थ मारत्र का परिदेवना में पत्र श्रदाया उसके अर्थ कहते अदृष्ट ज्य नष्ट्रांति भूत भूत अदृष्ट ज्य नष्ट्रांति भूत पहले अदृष्टता दीची दिष्ट होता है प्रणस्थ होता है अदृष्ट दृष्ट प्रणस्थ पहले अदृष्ट और फिर प्रणस्थ ऐसे जो होता है वस्तु तो भूत है ही नहीं भांति भूत जो भांति भूत है भांति आत्मा को जो भूत है उसमें क्या शोकन तो जो पहले नहीं था आगे भी नहीं रहा बीच में दिखता है भांति से दिखता है उसमें क्या है पूर्वम अदृष्टान सन्ती पहले अधिक दिखने लगे कान एवं भ्रांति विषय था जो आदि में नहीं अंत में रहता है बीच दिखता है तो भ्रांति का विषय सपने में इसे नहीं था किसी प्रकार घाटी का यंत्र चक्र होते थे ये घाटी का यंत्र जैसे चलता है चक्र घूमता रहता है जन्म मर्म जन्म मर्म जैसे चलता रहता है वो चलता ही रहता है अगे कोई चला गया फिर आगे बाहर सुबह घटी तो चला गया फिर चला गया चलता रह गया सौ का निमित्त से प्रलाप से नहाका सोचते तो निमित्त को जित्त बढ़ाते बताते हुए क्या करना तो स्वाभाविक अब बात को लेंगे की जीताएगी किताबी उसके साथ कोई संबोधन उसके लिखे तो करना है जो, करना। जो तो बोला अर्जुन प्रति उपालम्भन दर्श तो अर्जुनों के प्रति उपालम्भ हो दोषारोपण दिखाए तो उसकी क्या शोक नहीं करना चाहिए अथा तो जो अर्जुन शोक करता है वो ठीक नहीं है तो दोषारोपण हुआ दिखा करके प्रकृत से आत्मा दुर्विजीय जो आत्मा है वो कुछ दुर्विजीय है सर्वे से ज्ञान नहीं होता शब्द से सुनने पर भी बोल देने पर भी निश्चय करना कठिन होता अभ्यास चिंतन करें ऐसा करता हो बार बार सभी ज्ञान होता है सम तो प्रति उपालम्ब संभव होती तो अर्जुन के प्रति उपालम्भ दो सारा कोई संभव नहीं इसे मन मानने से मनते दुर्विज्ञात्मा ये आत्मा है दुर्विज्ञ प्रयत्न करने पर दुखे में भी जता है प्रयत्न करने पर श्रद्धा को विचार करने पर ज्ञान होता है तीन स्वाम एवं एक रूपा लव है साधारण भ्रांति निमित्त ये भ्रांति का निमित्त तो साधारण है क्योंकि दुर्भिग्य सबके लिए सबके लिए दुर्भिज्ञ जब है तीन स्वाम एवं एक रूपा तो लव तुम एक क्या दोष दोगा ये तो सबके तो है ही कठिन है ऐसे दोष शोक के निमित्त नहीं होने परिगी जो करते हो ये सब समान है भ्रांति का निमित्त दुर्भि होने कारण भ्रांति होती है से उपाल तुम एक दस गु तो दुर्विज्ञके कथम दुर्विज्ञात्मा किसा आगे तो आत्मा का दुर्विज्ञान ठीक आत्मा ज्ञान निमित्त साधारण असाधारण उपलब्ध निरवता से क्या तथा ज्ञान निमित्त चपट विभ्रम सेमस हाँ ये जो विष्प्रलम्भ से है वो तो दिग्भ्रम से बना है दिद, आत्मा ज्ञान निमित्त दिग्गभ्रम से आके टीका दिग्भ्रमस्य आत्मन अज्ञानम आत्मा ज्ञानम आत्मा ज्ञान निमित्त ये भ्रम का निमित्त होता है आत्मा ज्ञान आत्मा ज्ञान का था आत्मा नज्ञान आत्मा के अज्ञान के कारण भ्रम होता है देहादि में बुद्धि और देहादि संबंध में पहले देह में हम बुद्धि होने के कारण आत्मा का ज्ञान, आत्मा तो के स्वरूप ज्ञान नहीं होती उसके कारण भ्रम होता है ज्ञान से सर्व भ्रम होता है आत्मे के अज्ञान ऐसी देहादम बुद्धि हो जाती है ये साधारण है के लिए अज्ञान साधारण असाधारण उपालम बचते हैं तो असाधारण तुमको दोष देना सबके लिए ही दोष बराबर है असाधारण उपालम्भ तुमको देना चाहिए कि क्या होम कम एवं एकम उपालम है अहम प्रत्य आत्मा दुर्भिज्य मासीज नाराय लोग कहते हैं अपना दुर्भिज्य क्या है आत्मा प्रत्य का प्रत्यक्ष नाय के लोगों का मास्क ज्ञान मानस का प्रत्येक होता है अहम सुखी हम दुखी हम गी आत्मा का ही ज्ञान होता है अहम प्रत्येक अहम ऐसे जो प्रत्यय ज्ञान उसका विषय होता है आत्मा अहम प्रत्येक ज्ञान होगा उसका ज्ञान का विषय विद्य होता आत्मा आम म प्रत्यक वि न्याय के लोग रहते आम ऐसे ज्ञान होता है तो आम हम आम अपनी सर्व सब को ज्ञान होता है नहीं तो आम हम का विषय हुआ आत्मा जो तो आत्मा में दुर्विज्ञम तो असिथ हम आत्मा में दुर्विज्ञा तो ये प्रसिद्ध नहीं दुर्विज्ञ होने से सब लोग शो करते हैं दुर्विज्ञ के अहम प्रत्येक विजय होता है और तो सबके ऐसे ज्ञान है जैसे शंका करता है कथम दुर्विज्ञ आत्मा आत्मा दुर्विज्ञान कैसे उसका उत्तर देते हैं आह सिद्धांत कहेगा विशिष्ट से आत्मनो अहम प्रत्यय दुष्ट त्य भी आरोप अहम प्रत्यय दुष्प्रत अहम प्रत्यय से नहीं विशिष्ट से आत्मा नो अहम प्रत्यय दुष्ट अहम प्रत्येकता दुष्ट अनुभूत होता आत्मा किन्तु कौन सा आत्मा विशिष्ट आत्मा अंतकरण विशिष्ट देहादि संघाति विशेष आत्मा अहम ऐसे ज्ञान का विषय होता जो शुद्ध आत्मा है वो अहम प्रत्यय का विषय नहीं है अंतकरण विशिच आत्मा हम प्रत्येक वेद्य है इसलिए हम ऐसे ज्ञान का विषय आत्मा मान करके आत्मा के भेद सिद्ध करतेकरण भिन्न भिन्न है अंतकरण भिन्न भिन्न होने से तब विशिता एक ही आत्मा होने पर भी अंतकरण भिन्न होने से अंतकरण विषिता भिन्न भिन्न लगता है जैसे एक ही आकाश होने पर भी अलग अलग घाटों में घटा आकाश भिन्न भिन्न एक घटम स्था तो एक घटा का समस्त हो गया अन्य घटाकाश नस्त नहीं होता है घटा मठाध उपाधि भेजना आकाश भिन्न प्रयोग होता है घटा विषिता आकाश भिन्न भिन्न हो जाता है ठीक इसी प्रकार अंतकर्ण सब के जीव के भिन्न भिन्न भिन भिन्न भिन्न से अंतकर्ण विशिष्ट आत्मा वो भिन्न भिन्न है विशिष्ट आत्मा ही अहम प्रत्येक का विद्य होता है जो अहम जैसे ज्ञान होता है शुद्ध आत्मा उसका विषय नहीं मिली तो, तो देह इंद्र संघात को मिला हुआ विशिष्ट प्रत्यय आम प्रत्यय दुष्ट होने को तो आम प्रत्यय के द्वारा दुष्ट होता है विशिष्ट आत्मा केवल अच्छे पद तो अभाव केवल जो आत्मा है शुद्ध पद अभाव आह प्रत्यय विशेष अभाव अहम प्रत्यय दिष्ट तो का आम अम प्रत्यय का विद्या नहीं होता है इसलिए अस्थित दुर्भिजता है आत्मा केवल शुद्ध आत्मा में दुर्विज्ञानता है अव ऐसी ज्ञान होता है देहादि संघात को मिला करके अम आत्मा का भी रहता है तो मिला करके ही ज्ञान होता है लेकिन शुभ आत्मा जल्दी जिससे श्लोक अवसर देते श्लोक में दिखाते हैं शुद्ध आत्मा जल्दी गए इसको ज्ञान किस चीज का ज्ञान होता है कैसे होता है बड़े आश्चर्य होती किस चीज़ के होता है ये कारण मैं उसको दिखाता हूँ